परतत्व सदालीनो राम कृष्ण साम धर्म स्थापन रो वीरेश तम पूज्य स्वामी चेतनानंद जी महाराज पूज्य निखलात्मान जी महाराज शांतानंद जी महाराज अन्य संध्यासी वृंद माता और सज्जनों हम लोग स्वामी विवेकानंद का एक सौ जन्म जयंती इस वर्ष मना रहे हैं और जैसा कि अभी शांता तर्मन जी ने अपने संबोधन में बताया कि सारे भारत में एक विवेकानंद लहर फैल रही है प्रत्येक व्यक्ति स्वामी विवेकानंद से प्रभावित हो जाता है स्वामी तुरानंद जी कहा करते थे कि जब स्वामी विवेकानंद की बात पढ़ता हूं तो मुझ में तेज आ जाता है वो तो कहते थे कि अगर एक मुर्दे को सुनाया जाए स्वामी विवेकानंद की बात तो वो तो कह देगा ठहरो ठहरो मैं मरने के पहले एक बार फिर से स्वामी विवेकानंद की बात सुनते हुए मुर्दा भी जागृत हो जाता स्वामी विवेकानंद का एक प्रभाव पॉजिटिव प्रभाव वो जो आज हम सारे भारत में देख रहे लेकिन स्वामी विवेकानंद को प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने ढंग से समझता है एक विद्यार्थी स्वामी विवेकानंद को अपना प्रिय मित्र समझता है मुझे मालूम है एक विद्यार्थी के रूप में मैं स्वामी विवेकानंद से अत्यंत प्रभावित था यहाँ तक कि जब दीक्षा के लिए गया तो उन्होंने कहा गुरुजी ने पूछा कि तुम श्री रामकृष्ण को मानते हो तो मैंने कहा था श्री रामकृष्ण को नहीं मानता मैं स्वामी विवेकानंद को मानता और तो हमारी दीक्षा अटक गई थी स्वामी विवेकानंद के नाम से हम कहते थे मनी मन सोचते थे माता पिता से झगड़ा होता था माँ सन्यासी बनना चाहते थे कई डिफिकल्टी कठिनाइयां जब मन में आती थी तो लगते छोड़ के चले जाएंगे अकेले स्वामी विवेकानंद हमारे साथ में स्वामी विवेकानंद ने कहा भी है आई एम विथ यू रिम्बर सदा याद रखो मैं तुम्हारे साथ में हूँ ये स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा युवकों को प्राप्त होती है अब हम जब बड़े हो रहे हैं स्वामी विवेकानंद को दूसरी दृष्टि से देख रहे हैं आप लोग अब मैच्योर हो रहे हैं ये जो संदेश स्वामी विवेकानंद को सारे भारत में को दिया जा रहा है वो एक प्रकार का संदेश स्वामी विवेकानंद का संदेश मुख्य संदेश है टू प्रीच एन टू टू मैनकाइंडिटी एंड हाउ टू मैनिफेस्ट इट इन एवरी मूवमेंट ऑफ लाइफ ये स्वामी विवेकानंद का दस वॉल्यूम इंग्लिश में नौ वॉल्यूम उसका एक सार स्वामी विवेकानंद स्वयं कहते हैं मानव को उसके देवत की शिक्षा देना डिविटी की शिक्षा देना और उसे जीवन के विभिन्न स्तरों पर किस प्रकार से अभिव्यक्त करना दुर्भाग्य यह है कि कभी कभी यह डिविनिटी का संदेश जो है वो डाइल्यूट हो जाता है जब मैं शब्द यूज करूं हम प्रेरणा तो प्राप्त कर लेते हैं फिर डिविनिटी चली गई वो व्यक्ति विद्यार्थी स्वामी विवेकानंद के संदेश से अच्छा हुआ बड़ा हुआ पढ़ नहीं सकता था पढ़ने लगा वो मा, मार्क्स अच्छे लगने लगे डॉक्टर बन गया और उसके बाद में पैसे कमाने लगे एक्सप्लोटेशन करने लग गया ये तो स्वामी विवेकानंद का संदेश नहीं है स्वामी विवेकानंद का संदेश और उसके आगे है और यही बात मैं आज आपको बताना चाहता हूँ सर्वप्रथम स्वामी विवेकानंद कौन थे इसके बारे में हमें स्पष्ट धारणा होनी चाहिए स्वामी विवेकानंद एक अवतारी पुरुष थे आप लोग सब भक्त हैं इसलिए मैं ये यह बात यहाँ पर कह रहा हूँ कोई पब्लिक मीटिंग होगी तो वहां में नहीं बात कहूंगा श्री रामकृष्ण ने क्या कहा था रामकृष्ण ने कहा था कि मैंने देखा बनारस से एक लहर एक किरण आ रही है कलकत्ता में आई है और वो स्वामी विवेकानंद शिव के अवतार स्वामी विवेकानंद उनकी माँ ने वीरेश्वर शिव की पूजा की थी और उसके बाद शिव श्री राम स्वामी विवेकानंद को नरेंद्र कुल प्राप्त किया था उनका नाम था वीरेश्वर रखा था वीर बोलते थे और जब कब बचपन में बहुत चंचल थे बहुत जगह उत्पात करने लग जाते थे तो माँ उनके सिर के ऊपर शिव शिव का नाम के पानी डालती थी तो शांत हो जाते हम लोगों की मान्यता है कि स्वामी विवेकानंद शिवावत आती थी श्री रामकृष्ण लोगों से कहा करते थे अरे शिव जी की स्वामी विवेकानंद की नरेंद्र की निंदा मत करना निंदा यदि करोगे तो शिव की निंदा होगी और अभी मैं बात कर रहा था एक मुझसे मिलने मेरी कजिन सिस्टर आए थे वो कह रहे थे किसी ने किताब लिखी है स्वामी विवेकानंद की निंदा करते मैं मन ही मन सोच रहा था कि कितनी भयानक चीज वो कर रहा है ये चल रहा है जो पुरुष होते हैं उसके पीछे कुत्ते फोकने वाले हैं स्वयं स्वामी विवेकानंद से श्री रामकृष्ण ने एक बार पूछा था दक्षिणेश्वर में अच्छा अगर तेरी निंदा लोग करें तो तू क्या बोलेगा समझेगा स्वामी विवेकानंद ने कहा था यही समझूंगा कि जैसे हाथी जाता है और कुत्ते फूकते श्री रामकृष्ण ने कहा नहीं रे नहीं इतना नहीं इतना नहीं वो भी भगवान के रूप उन्होंने थोड़ा सा डाइल्यूट किया लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि ऐसे भी लोग हैं जो स्वामी विवेकानंद की निंदा करते हैं पता नहीं इसके पीछे क्या भाव होगा और यह विषय मेरा यहां नहीं है लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो यह है कि हम जब स्वामी विवेकानंद का ध्यान करें चिंतन करें तो यह ना भूलें कि स्वामी विवेकानंद शिवावतार थे श्री रामकृष्ण ने एक भी और दर्शन किया था उनका मन समाधि में दीन हो गया वो आगे चलता गया देवताओं के लोक से परे चला गया वो एक अनंत के लोक में चला गया निराकार के रोक लोक में और वहां पर उन्होंने सात ऋषियों को बैठे हुए देखा और अचानक उन्होंने देखा कि जो चैतन्य का घनिभूत आकाश था वह वहां पर एक बालक के रूप में घनिभूत हुआ एक ऋषि के पास आया जो समाधि में विलीन थे उसके गले में हाथ डाली डाला और कहा उसको जगाया समाधि से जगाया और कहा मैं जा रहा हूं तुम आना उस ऋषि ने हल्की सी आंखें खोली और मौन स्वीकृति प्रदान श्री कृष्ण कहते हैं वही हैं स्वामी विवेकानंद सप्तषि मंडल के एक हैं फिर क्या कहते हैं एक तीसरा भी कहते हैं स्वामी विवेकानंद हैं नर ऋषि हमारी पौराणिक मान्यता यह है कि नर और नारायण ये दो ऋषि सदा सर्वदा जगत कल्याण के लिए कठोर तपस्या में ध्यान में रत रहते हैं उनमें से जो नर ऋषि हैं उन्होंने स्वामी विवेकानंद का रूप और स्वामी रामकृष्णानंद जी ने स्वामी विवेकानंद की जो स्तुति बी है उसमें क्या कहा है नम श्री यति राजा विवेकानंद सूर्य सचिद सुख सच्चिदानंद स्वरूप और स्वामी विवेकानंद ने हमेशा अपने आप को सच्चिदानंद के एक के साथ एक सदा सर्वदा विद्यमान रहते थे स्वामी श्री रामकृष्ण ने क्या कहा था हुने? कृष्ण ने जब पूछा है कि आप तुम क्या चाहते हो उन्होंने कहा कि मैं सदा सर्वदा निर्विकल्प समाधि में डूबे रहना चाहूंगा तब श्री कृष्ण ने क्या कहा था अरे तू तो, तो बड़ा हीन बुद्धि है इसके ऊपर भी एक स्टेज और रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा के अनुसार निर्विकल्प समाधि जीवन का उद्देश्य नहीं है उसके आगे एक स्टेज है और वो क्या है निर्विकल्प समाधि में हम आंखें बंद करके भगवान को देखते हैं भगवान के साथ विलीन हो जाते हैं मल विलीन हो जाता है श्री रामकृष्ण कहते हैं उसके आगे स्टेज कौन सी है आंखें कोलकर सर्वत्र भगवान को देखना ज्ञान ये एक लेवल है उसके आगे लेवल है विज्ञान ज्ञान है जब संसार को नेति नेति यह मिथ्या है यह मिथ्या है कहकर कह। हम उस अवस्था पर पहुंचने हैं जहां परमात्मा मात्र है जगत मिथ्या हो गया अनित्य हो गया लेकिन उसके बाद जब हम नीचे उतरकर आते हैं तो जिन सीढ़ियों को हमने कहा था कि यह छत नहीं है यह छत नहीं है उन सीढ़ियों को फिर कम स्वीकार करते हुए कहते हैं कि यही वह ईंट और चूने से बनी हुई है जिनसे छत बना है इस जगत को पुनः स्वीकार किया जाता है इसको कहते हैं विज्ञान स्वामी विवेकानंद विज्ञानी की स्थिति में पूर्ण रूप से सदा सर्वदा प्रतिष्ठित थे और मेरा ये जो आज मैं कहना चाहता हूँ वो यह है कि एक स्वामी विवेकानंद के जन्म जयंती समारोह के अवसर पर साल भर तक हम कम से कम ये याद रखें आप लोगों के लिए अंतरोंगल की बात कहें आप कुछ भी कीजिए स्वामी विवेकानंद का नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम कैरेक्टर बिल्डिंग प्रोग्राम मैन मेकिंग एजुकेशन कीजिए शिव ज्ञान से जीव सेवा ये सारे सारी बात कीजिए लेकिन सदा याद रखिए स्वामी विवेकानंद सचिदानंद के साथ एक है स्वामी विवेकानंद वह सप्तर मंडल के ऋषि हैं स्वामी विवेकानंद नरऋषि हैं, स्वामी विवेकानंद शिवावतार हैं, प्रतिदिन इस चीज को याद रखें और क्यों इसलिए कि जिसकी हम सत्ता का चिंतन करते हैं जिसका चिंतन करते हैं उसकी सत्ता हमें प्राप्त होती है अगर आप मां शारदा का श्री राम कृष्ण का स्वामी विवेकानंद का ध्यान करेंगे जितने क्षण ध्यान करेंगे जितने समय ध्यान करेंगे उतने समय आप उनके साथ एक हो जाएंगे उनकी सत्ता आप में हो जाएगी आप उसके अनुरूप बन जाएंगे और हम क्या करते हैं सारा जीवन संसार का चिंतन करते रहते हैं। और संसारी हो जाते हैं पता नहीं क्षमा करेंगे मैं तो जानता नहीं सुना है कोई बी बिग बी है तो बिग बी का चिंतन करेंगे तो आप बिग बी हो जाएंगे यही हो रहा है समाचार पत्र पढ़ के हम और क्या सुनते भी कचरा तो है सिर्फ कचरा है उसको सुनते सुनते हमारा मन पढ़ते पढ़ते हमारा मन कचरे से भर गया टीवी देखते देखते हमारा मन कचरे से भर गया अरे एक घंटा दो घंटा स्वामी विवेकानंद को पढ़िए स्वामी विवेकानंद का ध्यान कीजिए उनका रूप सामने रखिए उनके चित्र का रोज ध्यान कीजिए आप देखेंगे साल भर में आप भिन्न हो जाए यूल ट्रांसफॉर्म एक साल भर का यह प्रोग्राम में आप लोगों को बता रहा हूं थोड़ा और जाइए आगे स्वामी विवेकानंद कहते थे मेरा मैसेज है टू टू प्रीच का इन मैन डिविनिटी मानव को उसके देवत्व की शिक्षा देना देवत्व का अर्थ क्या थोड़ा सा विचार कर ये बहुत बड़ा विषय है और इस विषय पर मैंने यहाँ पर अनेक प्रवचन दिए हैं कभी अवसर मिला तो लंबे प्रवचन कई बार हो सकते हैं स्वामी विवेकानंद के ऊपर सीरीज ऑफ लेक्चर्स हो सकती हैं जैसे मैं संक्षेप में आपको बताता हूँ डिविनिटी का अर्थ क्या हम क्या हैं हम अपने आप को क्या समझते बॉडी देह समझते हैं ना मैं आप एग्जाम आपको जब वो कहा जाएगा आ, आपका परिचय देने वाले का क्या कहा जाएगा कि अमुक अमुक भंडारी अमुक अमुक डोडा हाँ ये कहेंगे ना तो ये देह से संबंधित है तो हमारे माता पिता से संबंधित स्वयं स्वामी विवेकानंद जब श्री रामकृष्ण के पास आए थे और श्री रामकृष्ण इन्होंने स्पर्श किया था तब स्वामी विवेकानंद चिल्ला कर उठे थे या क्या कर रहे हैं मेरे माता पिता तो है जब स्वामी विवेकानंद ने श्री कृष्ण ने उनसे कहा था कि तुम तो नर ऋषि हो जगत कल्याण के लिए आए हो तो उन्होंने यही कुछ सोचा था कि मैं तो विश्वनाथ दत्त का पुत्र नरेंद्रनाथ दत्त हूं और ये क्या बकरे तो हम अपने आप को देह समझ रहे थोड़ा सा विचार कीजिए क्या हम केवल देह हैं देह हम देख सकते हैं देह तो मेरी है हमारी है सिंपल विचार इज इट? ये देह तो है वो मेरी देह है मैं और मेरी चीज अलग होती है जैसे मैं और मेरी घड़ी वैसे मैं और मेरी देह अलग है थोड़ा आगे चलिए मन हम कभी किसी व्यक्ति को देखते हैं आप मुझे देख रहे हैं मैं आपको देख रहा हूं मैं आपके देह को देख रहा हूं उसके साथ ही साथ एक और भी है जब मेरा परिचय हुआ आपके साथ में तो आपके मन से थोड़ा परिचय हो गया तो हम किसी व्यक्ति को जब मिलते हैं देखते हैं जो परिचित व्यक्ति है उसको हम देह के रूप में देखते हैं और मन के रूप में देखते हैं लेकिन इसके पीछे एक और सत्ता है और मेरे पीछे मैं अपना मन है मैं जानता हूं मेरे में अच्छे बुरे विचार आ रहे हैं मैं कहता हूं कभी मैं कि मेरा मन बड़ा चंचल है यानी मन को मैंने सेपरेट किया अलग किया इसके भीतर एक चैतन्य सत्ता आत्मा थोड़ा सा विचार करके आप लोग सब सत्संगी हैं यहाँ पे आते हैं स्वामी विवेकानंद ने यही कहा कि प्रत्येक आत्मा अव्यक्त ब्रह्म है प्रत्येक जीव जो हमारे सामने दिख रहा है वह शिव है जिस व्यक्ति को बनारस सेवाश्रम में हॉस्पिटल जहां पे रोगी नारायण की सेवा स्वामी जी लोग करते हैं अभी भी शिव ज्ञान से जीव सेवा पहले स्वामी जी थे सेक्रेटरी स्वामी कल्याणानंद जी कल्याण जी स्वामी निश्चलानंद निश्चय जी जो उन्होंने वहाँ पर चालू किया था अचलानंद जी अचलानंद जी श्री राम स्वामी विवेकानंद के शिष्य थे रोज पूछते थे कितने नारायण भर्ती हुए कितने नारायण डिस्चार्ज हुए कोई अगर रोगी नाम बोले तो वो गुस्सा हो जाते तो क्या किया वो रोगी है डॉक्टर उसको शरीर के रूप में देख रहा है दूसरा व्यक्ति समझता है कि वो चंचल है वो बात नहीं मानता है मन के रूप में भी देख रहा है उसके पीछे एक तीसरी सत्ता है वो है चैतन्य सत्ता हम सब समझते हैं इस चीज को हमारी परंपरा में है हिंदू धर्म में है स्वामी विवेकानंद कहते हैं उसी को बार बार एम्फोसाइज करो तो दूसरा होमवर्क मैं आप लोगों को देता हूं साल भर के लिए जब कभी आप किसी व्यक्ति को देखें मिलें बात करें सोचें कि वो भगवान है वो चैतन्य है स्वयं के भीतर रोज सोचे चिदानंद रूप है शिवोह शिवोह स्त्रोत्र है प्रसिद्ध शंकराचार्य का मनोबुद्धि अहंकार चित्तानी न मन बुद्धि अहंकार और चित्त में नहीं हूं न च श्रोत्र जिह् न च घरान नेत्र मैं श्रोत्र जिह् जिह्वा घ्राण नेत्र इत्यान ही मैं चिदानंद रूप साल भर तक स्वयं के बारे में सोचें और जब कभी आप किसी व्यक्ति को अपने सामने देखें तो सोचें कि ये भगवान साल भर का एक्सरसाइज साल भर करके तो देखिए होता क्या है कि हम लोग इसको सीरियसली लेते नहीं ठीक से सीरियसली लेते नहीं है चीज इतनी सी छोटी सी चीज करके देखिए स्वामी विवेकानंद के संदेश को अपने जीवन में प्रैक्टिकली उतारना साल भर के लिए बर्थ एनिवर्सरी का ये प्रोग्राम स्वामी विवेकानंद का अवतार के रूप में जो मैंने बताया उसका ध्यान करना और स्वामी विवेकानंद के इस संदेश को जब कोई सामने व्यक्ति आवे उसको सोचता कि ये भगवान करके देखिए मैं नहीं कह रहा हूं स्वामी अशोकानंद जी नाम के एक रामकृष्ण मिशन के बहुत प्रसिद्ध संत हो गए हैं अमेरिका में थे वे उनकी एक छोटी सी पुस्तक है स्पिरिचुअलिटी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस या मिल भी जाएगी उसमें उन्होंने ये एक्सरसाइज बताई प्रतिदिन उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि हमारा हम जब किसी व्यक्ति को देखते हैं तो बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स के रूप में देखते हैं उसका एक हमारे मन में एक इमेज होता है उसके पीछे एक सत्ता है चैतन्य सत्ता है प्रतिदिन उसको याद करिए वो कहते हैं साल भर में तुम सब जगह भगवान को देखने लग जाओ दिस इज स्वामी विवेकानंद प्रैक्टिकल वेदांत उसकी भी चर्चा होगी प्रैक्टिकल वेदांत का अर्थ केवल खाना बनाना तो वह कार्म साधना में परिणित हो जावे, झाड़ू लगाना वह भी साधना में परिणित हो जावे, वो तो है ही लेकिन मन के स्तर पर ये दो चीज़ें हैं एक तो ध्यान और दूसरा प्रोजेक्शन स्वयं को आत्मा परमात्मा समझना और सामने वाले व्यक्ति को परमात्मा समझना अगर हम करेंगे ये चीज़ तो हम मुझे निश्चित विश्वास है कि हमारे जीवन में ये साल भर में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोग एक ट्रांजिशन फेज से गुजर रहे आप लोग सब जानते हैं बाहर क्या हो रहा है अभी रिसेंटली मुझे एक, एक मद्रा बनारस में ही एक एक सेमिनार जैसा है उसमें पार्टिसिपेट करना है जिसमें बताया गया है कि जो एथिकल डिक्लाइन हो रहा है कमर्शियलाइजेशन हो रहा है प्रत्येक स्तर के ऊपर जो नैतिक रास तो, मेडिकल स्फीयर में एजुकेशन जो है वो बिजनेस हो गई है मेडिकल प्रोफेशन जो है वो पैसे कमाने के लिए हो गया है सब जगह जो एक कमर्शल और, जो बात हो रही है सर्वत्र उस संबंध में एक बात वो करने की बात तो ऐसे में एथिकल चेंज चेंज नैतिक आध्यात्मिक परिवर्तन कैसे होगा टीवी से नहीं होने वाला टीवी अनएथिकल ग्लोबलाइजेशन उसका श्रेष्ठ उपाय पावरफुल उपाय कैसे होगा हम और आपके द्वारा और स्वामी विवेकानंद यही चाहते स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं नया भारत निकले प्रसिद्ध श्लोक वो उनका एक कोटेशन है मैं तो नहीं कर पाऊंगा अचानक नया भारत निकले कहाँ पर वो किसान का हल पकड़कर कर की झोपड़ी से निकले वो दुकान में बनिए की दुकान से निकले स्वामी विवेकानंद ने यह नहीं कहा कि नया भारत निकले पार्लियामेंट से निकले पार्लियामेंट वाले बना रहे हैं ना नया वाले भारत तो बनाने का जिम्मेदारी तो पार्लियामेंट की है ना स्वामी विवेकानंद ने कभी नहीं कहा कि नया भारत निकले पार्लियामेंट से निकले छोटी छोटी इकाइयों से निकले मुझसे और आपसे निकले दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता आध्यात्मिकता का अर्थ क्या है जो मुझसे संबंधित मैं अपने आप को बदलूंगा और संसार बदलेगा दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी अधि आत्म मुझसे संबंधित मैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म करूं सारा संसार बदलेगा और स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि एक एटम जो है एक अणु भी जो है वो हिलता डुलता है वो सारे विश्व को प्रभावित करता है आपका चिंतन एक प्रत्येक व्यक्ति का चिंतन सारे विश्व को प्रभावित करेगा उसको आप छोटा मत समझिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि अगर आप हिमालय में जाकर गुफा में बैठकर शुभ चिंतन करोगे तो उसका प्रभाव सारे विश्व में पड़ेगा हम लोग अपने आप को हीन समझने लग गए हम अपने आप की महानता को हमारा आवश्यक हमारी जो आ, हमारी जो क्षमता है विश्व को परिवर्तन करने की उसको कम समझने लग गए आज से हम नया जीवन व्यतीत करें शुभ चिंतन प्रारंभ करें क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है सारे विश्व को बदलने की छोड़िए टीवी में क्या हो रहा है छोड़िए बाहर न्यूज़पेपर्स में क्या हो रहा है छोड़िए चारों तरफ क्या चीज हो रही है उसकी चिंता मत करिए अपन हम अपना चिंतन बदलें और हम देखेंगे कि हम चारों और अपने चारों और एक नए वातावरण का निर्माण कर सकेंगे एक और हमारे चारों और हम एक पैदा करें शुभ चिंतन का आध्यात्मिक चिंतन का स्पिरिचुअलाइजेशन का फर्स्ट लेट एस बी स्पिरिचुअल हम अपने आप को आध्यात्मिक बनाए हम अपने आध्यात्मिकता को अभिव्यक्त करें हम अपने आप को सुबह शाम सोचें कि हम आध्यात्मिक इकाई है और दूसरों के साथ उसी तरह का व्यवहार करें यह हम करेंगे और हम देखेंगे कि सारा जीवन सारा चारों का समाज जो है वो परिवर्तित हो रहा है स्वामी विवेकानंद यही बात बार बार कहते हैं एक उनका प्रसिद्ध लेख है वर्क एट इट्स सीक्रेट उसके एंड में वो यही बात कहते हैं लेटस टेक केयर ऑफ अवर सेल्फ फॉर गेट द वर्ल्ड फॉर द टाइम बींग टेक केयर ऑफ योर खुद को ठीक करो दुनिया अपने आप हाँ ठीक हो जाएगी ये है स्वामी विवेकानंद का बहुत महत्वपूर्ण मैसेज इसके अतिरिक्त तो छोटी सी बात है पाँच मिनट में पहले ही समाप्त करता हूँ बोलने को तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी लेट एस टेक अप दिस प्रिंसिपल एंड थर्ड पॉइंट एंड मैं कह दूं मैं आपको वही बात जो है साल भर के लिए स्वामी विवेकानंद का मैसेज प्रतिदिन याद कीजिए स्वामी विवेकानंद ने धर्म की एक परिभाषा दी है मैं आप लोगों से रिपीट करवाता हूं आप लोगों से निवेदन है कि रोज इसको पढ़िएगा इंग्लिश में ही बोलूंगा ईच सोल पोटेंशियली डिवाइन द गोल इज टू मैनिफेस्ट the divinity within the divinity within by controlling nature by controlling nature internal, internal and, and external and external do this do this by work, by work or, by worship, or by worship or by philosophy, or by, philosophy or, by control, or by psychic control and be free and be free this is the whole of religion this is the whole of religion books, books. and temples And, and churches, and rituals, and, rituals. and forms, and forms. Are, are but secondary details. Swami Vivekananda, sir, all spirituality, religion, is summarized in this. Let us repeat this every day for 365 days of Swami Vivekananda's 150th birth anniversary. Thank you.